नहीं, नहीं। नहीं। जो करता है है ना और इसमें क्या है और विशेषण है वैश्वामित्र विश्वामित्रम तो ये वैश्वामित्र का कुल नाम है उनका है ना कुलमा में मतलब उनके कुल का नाम है या उनका कुल का पुरुष जो गोत्र जिनके नाम से चलता है विश्वामित्र गोत्र के समझ लेना विश्वामित्र के कुल के है या विश्वामित्र के गोत्र के है इसे उनको क्या कहा गया मतलब विश्वामित्र के गोत्र में उत्पन्न विश्व के मित्र विश्व के मित्र वेंकट नाथ ने वाजी वक्र प्रसादाथवान है अनुग्रह से विद्वत छात्र प्रीत है विद्वानों और छात्रों की प्रसन्नता के लिए अथवा विद्वान छात्रों की प्रसन्नता के लिए ध्यान देना विद्वान जो है जीवन भर जो छात्र रहता है छात्र भी रहता है ध्यान रखिएगा विश्व को भूलना नहीं जिस विषय के लोग विद्वान है उसमें भी चिंतन करते ही करते करते ही और रहते हैं विद्वान शब्द जानते हैं कैसे बना है विदेश पूर्व सूत्र सूत्र है क्या विद्या प्रत्यय हुआ है सत्र प्रत्यय की अर्थ में होता है वर्तमान में तो मतलब पढ़ चुका यह मतलब नहीं है पढ़ रहा है विद्वान कर्ज क्या है हाँ ज्ञान में लगा हुआ व्यक्ति ये मतलब है पढ़ ये नहीं नहीं है लगा और तुरंत में वो। तो पर विद्वान पढ़ रहा है लगा रहता है तो विद्वान है वो तो विद्वान और छात्रों की प्रसन्नता के लिए दोबारा देखना विश्वामित्र के गोत्र में उत्पन्न विश्व मित्र व्यकटनाथ ने विद्वान छात्रों की प्रसन्नता के लिए भगवान है गिरु के अनुग्रह से आज नाम का अर्थ है शुक्ल है ना शुक्लियों की क्या कहेंगे या यजुर्वेद पाठियों की अच्छा दोबारा लगाना इसको ऐसा लगाना व्यक्त और अव्यक्त अर्थ वाले ये संतान्त का विशेषण है व्यक्त और अव्यक्त अर्थ वाले के उपनिषद मंत्रों की उपनिषद hmm. उपनिषद मंत्र किसके चलो पहले संहिता संहिता से क्या होगा उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद उपनिषद कैसी है वो व्यक्त और अभ्यक्त वाली लग जाएगा शुक्ल व्यक्त और अभ्यक्त वाली शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद मंत्रों की उपनिषद की हुआ उपनिषद मंत्रों की व्यतानित इस प्रकार व्याख्या को किया इस प्रकार व्याख्या को मेरी व्यातानित करते विस्तार से किया व्याख्या को विस्तार से किया व्याख्या को किया पाकम पचती पचती गर्थ होता है पाकम करोटी पचती का क्या है जब कहा जाए पाकम पचती तब पचती का क्या हो जाएगा करोती तो इसी व्याख्या को किया व्याख्या को विस्तार से किया ऐसा निकलता है तो उनकी व्याख्या विस्तृत है थोड़ी चलिए हो गया ये एक और बचा है अभेदम भोक्तृणाम इसके पहले टिप्पणी देख लो तो अच्छा रहेगा उपनिषद उपनिषदनिषद शब्द स्त्रीलिंग आया है शंकर भास्कर यादव प्रकाश रूप त्रिविद अद्वैती नाम अपनी विशिष्ट अद्वैत भी अद्वैती है यहाँ पर तीन अद्वैत सिद्धांत गिने गए ए, तीन प्रकार के अद्वैती कौन शंकर भास्कर यादव प्रकाश रूप तीनों प्रकार के अद्वैतियों के तीनों प्रकार के अद्वैतियों के भी पूर्णता विरुद्ध पूर्णता तीनों प्रकार के अद्वैतियों की भी पूर्णता विरुद्ध है अच्छा तो पूर्णता विरुद्ध है इसको समझने की कोशिश करो इति अनेन इति अनेलोकेन अनेन है ना ऐसा इस श्लोक से उन उन्मतों का खंडन करने के लिए उन उन्मतों का भी। भी। श्री देशिक स्वामी दिग्दर्शन करते हैं श्रीदेशिक स्वामीन देविक स्वामी दिग्दर्शन करते हैं उन मतों के खंडन के लिए ठीक है अब देखना ये तर्थ है उन तीनों में जीव ब्रह्मणों ऐ के प्रतिपादन जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन तीनों मतों में समान है लगेगा तीनों मतों में क्या जीव ब्रह्म की एकता है अब कहते हैं शांकर सुख है कि शंकर के अनुयायियों में अवान्तर भेद भी है ये शंकर के अनुयायियों में अवान्तर भेद कैसा कि जीव ब्रह्म की एकता तो तीनों मानते हैं ना पर शंकर के अनुयायी भी जीव ब्रह्म की एकता मानते हैं पर अवान्तर भेद कैसा कि कुछ लोग क्या मानते हैं नाना जीव मानते हैं कुछ लोग एक जीव मानते हैं दोनों ही शंकर के अनुयायी है नाना जीव मानने वाले और एक जीव मानने वाले नाना जीव मानने वाले में अंताकरण उपाधि या एक जीव मानने वाले पक्ष में अविद्या उपाधि है एक ही जीव है एक यही मुख्य पक्ष कहते हैं यही है क्या एक जीववाद दोनों पक्ष है वाचस्पति का पक्ष है नाना जीववाद और एक जीववाद विद्रणकार का पक्ष मतलब है ये मतलब का कौन है उनका भे ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य की व्याख्या है भावती भावती का लेखक है वाचस्पति मिश्र हमने नाम वाचस्पति लिया भी हाँ तो वाचस्पति हाँ भावती वाचस्पति मिश्र है वह नानाजीव मानते हैं अच्छा तो अब यहाँ पर देखेंगे अवान्तर ये शंकर अनुयायियों में एक जीववादिना नाना जीववादिना चार इति अवंतर भेदा थी अनुयायियों में एक जीववाद चार नाना जीववादीना और नाना जीववाद एक जीववादी और ले नाना जीववादी एक जीववादी और ऐसे अवान्तर भेद भी है ऐसे अवान्तर किसमें हुआ शंकर के के अनुयादी लगा है ना अच्छा अब देखना श्लोके श्लोक जो ऊपर आया है ना, ना समाप्ति का यहाँ अभेदम भोग तो यहाँ पर भोक्ता कौन होता है जीव ना। ना, तो वो वचन है ना, ना, ना। चलिए तो इसका मतलब हुआ जीवों का अभेद जीवों का अभेद अच्छा जीवों का अभेद मतलब एक जीव जीवों का भेद मतलब देखना हो टिप्पणी में श्लोक है भोक्तृम अभेदा की जीवों का भेद इस प्रकार जीवकवाद कथनम जीवैकवाद का कथन किया है मतलब एक जीववाद का कथन किया ठीक है तो ये अभेदम भोक्तृ नाम कर्थ हुआ जीवों का भेद इस प्रकार किसका कथन किया जीवाद एक जीववाद का जीविकवाद का और फिर श्लोक में क्या क्या भविनाम है ना यहाँ भवी भविनाम कर्थ हुआ यहाँ पर भोक्तृ या जीवा नाम? भवतिति भवि जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं तो नाम कौन हो गया जीवा नाम जीवा। और परता हुआ परत्थ। परत्थ क्या हुआ? एक, तो। क्या हुआ? एक, तो। एक तो। जीवों का एकत्व तो किसके साथ ब्रह्मणा अध्ययन करना पड़ेगा भविनाम का से जीवा नाम और जीवों का ब्रह्मणा सा परताम जीवों की ब्रह्म के साथ एकता टिप्पणी में चलेंगे भविनाम परताम इस प्रकार सर्व जीवा नाम पर ब्रह्मणा ऐक कथन मुखेन इस प्रकार सभी सभी जीवों का सभी जीवों की परब्रह्म के साथ एकता का कथन सभी जीवों की परब्रह्म के साथ बताइए में तो यहाँ भोजनाम का अर्थ क्या हुआ सभी जीवा नाम और परता कर्थ क्या हुआ परत्व या ऐक्य और पर ब्रम बनाकर अध्ययन किया कि सभी जीवों सभी जीवों का परब्रह्म के साथ एकता का कथन किस किस सबसे किया जा रहा है भवनाम एवं परताम के द्वारा सभी जीवों की परब्रह्म के साथ एकता के कथन के द्वारा नानाजीववादी नानाजीव नाना जीव वादी नाना जीव हाँ नाना देसी मतलब ना मैं ना, के एक देसी का मत ये एक देसी है इसमें और मुख्य पक्ष कौन है ये जीववादी आगे देखना भास्कर यादव प्रकाश योजना संग्रह की भास्कर और यादव प्रकाश का भी यहाँ पर ग्रहण होता है तो किस प्रकार उनका ग्रहण होता है क्योंकि ऐसा ध्यान देना हाँ नाना ये है कौन भास्कर और यादव प्रकाश चलो और इनका भी ग्रहण हो जाता है मतलब सभी जीवों की ब्रह्म के साथ एकता है तो ये ये भी भास्कर और यादव प्रकाश भी मानते हैं तो मतलब ये हो गया कि अभी तक जो है ना किसको कहा गया तीनों को शंकर का मत भास्कर का मत और यादव का मत है कि रही बात जो जीविक वाद था ना यह केवल शंकर का था ठीक है और जो नाना जीववादी है ये तीनों का, संकर का भी है और भास्कर और यादव प्रकाश का भी है जिसमें ध्यान रखना नाना जीववाद जो है एक देसी मत वहां माना गया मुख्य मत नहीं है शंकर संप्रदाय का मूल तथा वेदम जिन सुगत नीति में चाह जगत चाह जगत भेदावेदम और जगत में भेद और भेद जगत में भेद और तो अब ध्यान देना टिप्पणी में जगत की अर्थितमक है कि चेतना चेतनात्मक हो जाएगा चेतना चेतनात्मक चेतना क्या हो गया जगत जगत में क्या है भेदाभेद क्या है मतलब प्रत्येक वस्तु परस्पर में भिन्न है और अभिन्न भी है नहीं। नहीं। से। ध्यान देना जैन मत में ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है न सुन लो भेदा भेद जैन भी मानता है भास्कर भी मानता है यादव प्रकाश भी मानता है तीनों भेदा भेद मानते हैं पर जैन मत में ईश्वर की कोई चर्चा तो चेतना चेतनात्मक जो तो जगत है ना तो इसमें ही क्या है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न है और अभिन्न भी है बात है ईश्वर में तो इस तीनों में अब इतना है कि भास्कर और यादव प्रकाश में इतना भेद है कि वो ईश्वर को भी मानते हैं ईश्वर का भी जगत से भेदा भेद ईश्वर का भी जगत से और जैन मत में क्या है कि जगत जैसे मतलब जगत में चेतन अचेतन का ही परस्पर में भेदेद क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मांड नहीं है जैन मत में जैनियों की भी बड़ी बड़ी पाठशालाएं हाँ बुद्धिंग की पाठशालाएं है जो पंडितों को वो बुलाते हैं दक्षिणा खूब देते है काशी से विद्यार्थी भी, भी पढ़ाने जाते है छुट्टियों में बढ़िया न्याय शास्त्र खूब पढ़ता है जैनी लोग पिता खूब है जैनी लोगों से न्याय पढ़ते है जब पिता खूब देते है उनको पढ़ाने हाँ सब न्याय पड़ता है हालांकि जैनों का न्याय अलग है लेकिन इसको गौतमी न्याय भी पड़ते है हाँ थोड़ा न्याय की प्रक्रिया उनकी अलग है न्याय ग्रंथ उनका अलग है और उनका अपना दर्शन तो है ही जैन दर्शन अलग है ही आगे देखेंगे तो ये ये अर्थ हो जाएगा चेतना चेतनात्मक जगत में जैनाभिमत की जैन सम्मत परस्पर भेराभेद जैन सम्मत परस्पर अब देखना भास्कर यादव को अलग से कह रहे हैं ब्रह्म प्रतियोगी तय कि ब्रह्म प्रतियोगी भी जिसका ध्यान देना यदि ब्रह्म का भेद लेंगे तो क्या कहेंगे ब्रह्म प्रतियोगी भेद क्या कहेंगे और घट का भेद लेंगे तो तो ब्रह्म प्रतियोगी भेद किसके मत में आएगा भास्कर और यादव प्रकाश में वहां तो ब्रह्म मान्य नहीं है ना जैन में तो ब्रह्म प्रतियोगी ब्रह्म प्रतियोगी कत्वा ब्रह्म प्रतियोगी भी भेदा भेद का अनुरूपण करने वाले भास्कर और यादव लगभग ये अलग हुआ और सौगत बौद्ध इष्टम की सौगत का अर्थ ही है बौद्ध बुद्ध का एक नाम क्या सुगत तो उनके अनुयायी क्या हो गए बौद्ध हो गए सौगत की बौद्धों को इष्ट विज्ञान आत्मवाद बुद्धों को क्या इष्ट है विज्ञान ही आत्मा दुण। है तो उसको कौन स्वीकार करते हैं सांक्रादी विज्ञान आत्मवाद को स्वीकार करते हुए सांक्रादी क्या द्वितीय वादे यहाँ करना यहाँ करना चाह बौद्ध इष्टम है ना और को को ग्रहण करते हुए से में में कहे गए ये, ये तो तो पाद में कहे गए गए हैं हैं ये ये है ना तो भी अब ये इस श्लोक पर आई अपना नाम अभेदन अभेदम मतलब जीवात्माओं का भेद मतलब एक जीव जीवात्माओं का भेद मतलब जीव। एक जीव क्या भविनाम पर मतलब जीवों का ब्रह्म के साथ एकता जीवों की ब्रह्म के साथ है। तो ये नाना जीव वाद का हो गया ना और ये जीवों की ब्रह्म के साथ एकता, तो ये शंकर भास्कर यादव प्रकाश तीनों हो गए हैं, और तथा क्या हुआ कि जगत भेदा भेदम जगत में भेद हो अ जिन सुगत नीति जिन की नीति और सुगत की नीति जिन कहते हैं इनको जैन के आचार्यों को जैनी के जैन जे, धर्म के आचार्यों को क्या कहते हैं जिन तो जिन की नीति मतलब जैन मत और ये सुगत ये की नीति मतलब बौद्ध मत ये भी मतलब अधिक कौन ना का उनके तो नहीं मानते हैं लेकिन भेदा वेद के लिए कहा गया कि भेदा वेद को ये मानते हैं इस दृष्टि से अब यहाँ पर ध्यान देना जो दूसरी पंक्ति है असम्पाद्याम मुक्ति भावय लीकम छ पटका मसूस इत्यादि ऋण कथम अनुवा का तो यहाँ पर पठतान के साथ अनु करो भोक्ति नाम अभेदन पठताम मतलब जीवात्माओं के अभेद को कहने वाले मतलब एक जीव को कहने वाले शंकर हो गया ना तो शंकर के आई, और अच्छा अच्छा भविनाम पठताम और जीवों की ब्रह्म के साथ एकता एक को ही, ही कर लेना जीवों की ब्रह्म के साथ एकता को ही कहने वाले ये तीन आ गए ना इसमें तीनों में तो ये शंकर का एक देश है ना और भास्कर यादव प्रकाश आ गए जीवों की ब्रह्म के साथ को कहने वाले भी पढ़ताम कन्म है तथा जगती भेदा वेदम पढ़ताम और जगत में भेदा भेद को कहने वाले ठीक है जब क्या है गिए? परस्पर में भेदा भेद कहेंगे तो तीनों और भास्कर तो यादव प्रकाश में क्या होगा ब्रह्म मानेंगे तो ब्रह्म का भेदा भेद कहने वाले तथा नीति मतलब जैन मत और सुगत की नीति मतलब बौद्ध मत है कि जैन मत और बौद्ध मत को कहने वाले जैन मत और बौद्ध मत को कहने वाले सबके साथ पटका है असंपाद्या मुक्तिं कि असंपाद्य मुक्ति को कहने वाले संकर मत में क्या है कि मुक्ति प्राप्त नहीं करना है क्यों मुक्ति तो प्राप्त ही है मुक्ति तो अपना शुरू भी है तो क्या जब बंधन जिसमें बंधन होगा तो फिर मुक्ति होगी जब बंधन हुआ ही नहीं है तो मुक्ति किस बात की है मुक्ति तो प्राप्त करना ही नहीं है वो ही समझ में ये। हाँ उनका तो मत है जो वस्तु प्राप्त होती, होती है वो अनित्य होती है व्याप्ति भी बताते हैं जो वस्तु प्राप्त की जाती है मतलब जो रूप होती है वो कैसी होती है अनित्य इसलिए क्या है मुक्ति बना तो स्वरूप है उसको प्राप्त नहीं करना है हाँ। है ही।, ही वो क्या जाएगी अविद्या को अविद्या के कारण अपने को भूल से भ्रम क्या है की प्रद्य रखा है अविद्या हट जाएगी तो खत्म हो गयी अब देखेंगे यहाँ पर तो उनके यहाँ करना क्या है अविद्या अविद्यानिवृत्ति करनी है हैं और अविद्या हो जाएगी तो स्वरूप प्राप्ति तो है ही ना आत्मा की तो उनका मत यह क्या है कि अब मुक्ति देखना टिप्पणी देख लो तथा अविद्या अविद्यावृत्ति अविद्या अविद्यावृत्ति का ही साध्यत्व होने से अविद्या अविद्यावृत्ति करनी है क्या करनी है मोक्ष प्राप्त नहीं करना है तब सिर्द दो करते हैं कि अविद्यावृत्ति सिद्ध होने पर स्वास्थ्य रूपते है अपने स्वरूप की प्राप्ति को बिना प्रत्यन से सिद्ध होने से बिना प्रतन के जैसे किसी के गले में क्या हार पड़ा हो और वो भूल जाए चारों तरफ खोजे परेशान हो सब अपना सामान पेटी देखे दे, नहीं मिल रहा है फिर कोई बता दे क्या गली में लगा हुआ है तो कहेंगे मिल गया मिल गया मिल गया, गया वहाँ अज्ञान नष्ट हो गया तो इसलिए बिना प्रतन के अपने मिल गयी ये मुक्ति जो है ये अपना स्वरूप ही है अज्ञान है भूल से मान रखे अपने को जीव ऐसा आगे ध्यान देना उसकी सिद्धि होने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति बिना प्रश्न से सिद्ध होने के कारण होने से मुक्ते की मुक्ति की अप्राप्यता मुक्ति की असंपाद्यताम करते अप्राप्यता मुक्ति प्राप्ति नहीं है मतलब मुक्ति की अप्राप्यता और देखना शिपणी वही श्लोक में क्या भाव भय अलीकम भो भय कर्त हो गया यहाँ पर संसार बंधन भो भय का क्या हुआ अलीकम कर ये संसार बंधन क्या है मिथ्या है बंधन कैसा है ये मिथ्या हाँ मतलब तो आगे देखते टिप्पणी में यहाँ भौ भय भो भय चीज़ीथ अलीकम है ना तो भो भय अलीकम भय क्या हुआ बंध और वो कैसा है अलीख भोगबंध अलीख है तो अलीखता किसकी भोबंध और भौबंध की अलिखता किसके ये जो है सौगत मतलब बौद्ध सम्मत क्या मतलब हुआ बौद्ध मत में भी क्या है कि संसार मिथ्या है संसार मिथ्या संसार में बंधन मिथ्या इस ऐसा लगाना कि बौद्ध सम्मत संसार बंधन किया मिथ्यात्व तो। अलिखता का क्या है मिथ्यात्व तो। बौद्ध सम्मत संसार बंधन का मिथ्यात्व तो कहने वाले मिथ्यात्व तो। शंकर के अनुयायी इस श्लोक के इस छंद के तृतीय पाद में विवक्षित हैं आइए अपना पर चलना है पाठ कि मुक्ति की अप्राप्यता को कहने वाले तथा संसार बंधन के मिथ्यात्व को कहने वालों के लिए कहने वालों दोबारा एक बार और देखेंगे भौक् नाम अभेदम जीवों के अभेद को कहने वाले अर्थात एक जीव को कहने, कहने वाले।, वाले और जीवो तो की परमात्मा के साथ, साथ एकता को कहने वाले जगत में भेदा भेद को कहने वाले जैन सिद्धांत और बौद्ध सिद्धांत को कहने वाले मुक्ति अप्राप्त है ऐसा कहने वाले भवबंधन को मिथ्या कहने वाले है? नहीं भवबन को मिथ्या कहने, कहने वालों के लिए पठताम है ना कहने वालों के लिए असौ ईसा इत्यादि अनुवाका का कथम प्रतिपटाना ईसा इत्यादि असो ईसा इत्यादि अनुवाक का मतलब ईसा इत्यादि ईसावास में उपनिषद अनुवाद करता है मंत्र समूह अनुवाद का क्या है कि ईशावास समम या मंत्र समूह अथवा तो ईसावास समर्वम या उपनिषद कथम प्रतिभा ना कर विरोधी कैसे नहीं है विरोधी मतलब इन कहने वालों का या उपनिषद विरोधी क्यों नहीं है आक्षेप है प्रश्न नहीं किया जा रहा है मतलब वो विरोधी क्यों नहीं मतलब अवश्य विरोधी है विरोधी इन अवश्य अवश्य विरोधी है कैसे विरोधी है थोड़ा तत्वी में दृष्टि डाल लेंगे रुक जाओ भी तो हाँ ये श्लोक देख लो ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण देखो फिर इतने तो समय में से से तो उनके ना तो चलिए होना ईशावास उपनिषद का तात्पर्य है संक्षिप्त में पूरे उपनिषद का तात्पर्य बताया जा रहा है ईशावास इधम सर्वम इस मंत्र के द्वारा यह प्रतिपादन किया जाता है की चेतना चेतनात्मक संपूर्ण जगत संपूर्ण जगत का स्वाभाविक नियंता परमात्मा है स्वाभाविक नियंत्रणाधिक का तो स्वाभाविक जगत का होगा परमात्मा तो में। मतलब किसी उपाधि के कारण वो नियंता बना है किसी निमित्त से नियंता बना ये ये है ये बात स्वाभाविक रूप से जगत की नियंत्रण भगवान तो नियंत्र कौन होता है आत्मा और जिसका नियंत्रण होता है वो क्या होता है वो क्या होता है शरीर होता है क्योंकि ईसावास्यम यहाँ पर ईसा ऐश्वर्य ना अच्छा तो अब देखना इससे क्या है जगत और परमात्मा में आत्म शरीर भाव सूचित होता है किससे स्वाभाविक नियंत्रण स्वाभाविक क्यूँकी ईसावास्यम इदम सर्वम परमात्मा से यह सब व्याप्त है तो चेतन के द्वारा जो व्याप्त होगा वो क्या हो जाएगा चेतन से नियाम चेतन से नियाम और चेतन क्या हो जाएगा उसका नियामक नियामक नियंत्र इस प्रकार क्या जगत वो परमात्मा में आत्म शरीर भाव सूचित होता है, भाव सरी, भाव का आधार है। इसी पर आधारित है विशिष्टार्वय सिंत किस पर आत्म शरीर भाव पर ये ही आधारित है यही इसका आधार है अब देखना ईश्वर्य धातु से तात्शील अर्थ में कर्ता में क्यूप प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है इस तो मतलब क्या है कि ईश ऐश्वर्य मतलब शासन करना उसका क्या है स्वभाव है प्राचीन करते क्या होगा स्वभाव शासन करना उसका क्या है स्वाभाविक रूप से शासन करता है स्वाभाविक रूप से नियंता है तो इससे परमात्मा का ईस ऐश्वर्य रहतु है ना तो परमात्मा का जो है ऐश्वर्य किम रूप है सर्व जगत नियमन कर्तव किम रूप है सर्व जगत नियमन कर्तृत्व ऐश्वर्य कहा जाता है कोई मतलब उसका अर्थ हो जाएगा ईसा का अर्थ ऐश्वर्य ऐश्वर्य क्या होगा ऐश्वर्य ऐश्वर्य रूप है ठीक है, है? तो ऐश्वर्य का मतलब सभी जगत का नियमन करता और ईसा वास्म वास्म इस पद से क्या कही जाती है व्यक्ति तो स्वर्व निमन पूर्वक संपूर्ण जगत का नियमन पूर्वक व्याप्ति कैसी व्याप्ति हाँ नीमन पूर्वक व्याप्ति किसकी होती है परमात्मा की ध्यान लेना आकाश इस संस आकाश इस संसार के सभी पदार्थों में व्याप्त है इस संसार के सभी पदार्थों में व्याप्त कौन है आकाश। लेकिन वो तो किसी का नियमन करता है क्या तो नियमन पूर्वक व्याप्ति नहीं है किसकी आकाश की।, की तो सर्वनियमन पूर्वक व्याप्ति किसकी एक है एक परमात्मा की है तो सभी जगत के अंदर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला कौन है सर्वात्मा ब्रह्म अंता प्रविष्ट जना नाम सर्वात्मा ये त्रियाारण्य की श्रुति है ये श्रुति सर्वात्मा का व्याख्यान स्वयं करती है सर्वात्मा शब्द का क्या व्याख्यान है अंत प्रविष्टा जना सास्ता तो सर्वात्मा का मतलब है कि लोगों पर शासन करने वाला कैसे शासन करने वाला अंदर भी शोकर शासन करने वाला अंदर भी शोकर राजा वो शासन तो करता है पर किसी के अंदर प्रविष्ट होता है क्या तो इसलिए राजा से क्या है की राजा की व्यावृति होगी राजा से भिन्न है और आकाश व्याप्त है प्रविष्ट है लेकिन नीमन करता है क्या तो ध्यान देना यहाँ सर्वात्मा यहाँ आत्मा शब्द सभी शरीरों से संबंध रखने वाले परमात्मा का बोध है और वो शरीरी है संपूर्ण जगत उनका शरीर है, है। आकाश की सब में व्याप्ति होती है किंतु उसमें नियंत्रित तो नहीं होता किसमें आकाश में नहीं। नहीं। और राजा का क्या होता है कि प्रजा का नियंत्र होता है किन्तु उसकी व्याप्ति होती है इस प्रकार परमात्मा परमात्मा ही संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर के क्या होता है उनका नियंता होता है अब देखो वहां लक्षण दिया शरीर का यश चेतनस अप्रथक सिद्धम यद द्रव्यम तस्व शरीरम इसकी हिंदी देख लो जो पहले है जिस चेतन का अप्रथक सिद्ध जो द्रव्य होता है मूल से मिला ही है संस्कृत से यश चेतन से जिस चेतन का अपृथक सिद्ध जो द्रव्य होता है अपृथक सिद्ध जो द्रव्य होता तदकर्थ वह द्रव्य तथ का क्या है तत्कर्थ क्या होगा उस, थे थे थे उस थे चेतन का शरीर होता है जैसे सुनो ये जो है ना तो ये ये इस शरीर में चेतन है और उस चेतन का उस चेतन से पृथक रह सकता है पृथक होते ही नाश होना शुरू हो जाएगा तो जिस चेतन का अपृथक सिद्ध ये द्रव्य है तो ये द्रव्य क्या हो गया इसका बस आती है तो वैसे ही जो है ना चेतना चेतन रूप संपूर्ण जगत किस चेतन का पृथक सिद्ध है चेतना चेतन रूप संपूर्ण जगत किस किसका क्षण तो रूप चेतन का सिद्ध जो द्रव्य संपूर्ण जगत तो हुआ उनका शरीर है इससे अपृतक सिद्ध चेतना चेतनात्मक जगत परमात्मा का सिद्ध होता है लघु लक्षण है, ये ये है और अच्छा लक्षण है याद रखना लघु भूत लक्षण है इससे अपृथक सिद्ध और नैयायिकों का लक्षण ठीक नहीं है भोग जन्म भगे क्या है जो भोग तो ईश्वर का कोई भोग है क्या तो ईश्वर के शरीरों में, में से आत्मा शरीर हम पृथ्वी शरीर श्रुति कह रही तो कहीं भी लक्षण जाएगा नहीं जाएगा ना जितना भी लक्षण करे सब दूषित है उनके चेष्टा श्री तुम शरीर चेष्टा क्या है कर चरण तो संयोगानुकूल व्यापारो क्या है चेष्टा ये सब तो चेष्टाएं है ना तो वृक्ष शरीर में जा रहा है नहीं नहीं जब जब नहीं हिलते तो है तब नहीं नहीं हिलते सभी हिलते नहीं है अच्छा पत्थर शरीर में जा रहा है आदमी तो नयायिकों के जितने लक्षण है वो सभी कैसे ऐसे दोष युक्त है चाहे जितना लंबा कर ले उनके कोई भी लक्षण जो दोष नहीं है उनका न्यायिकों का ऐसा नयायिकों का बहुत मिथ्या विमान रहता है अपने लक्षणों पर है ना वो मिथ्या विमान ही ज्यादा होता है अच्छा और कहीं भी मतलब बेपेंदी के लोटे कहीं टिकने वाले नहीं है हर जगह चली जाती है न्याय शास्त्र की उस शास्त्र का आधार नहीं लेंगे सुर्ती का तो ऐसा ही होता है आगे देखेंगे यहाँ पर तो क्या है की विशिष्टा सिद्धांत का प्रधान प्रतिपाद्य क्या है आत्म शरीर भाव तो वो उसका जो है इस मंत्र में किस ईसावा इससे जगत परमात्मा की अधीन सिद्ध होता है ईसा ये तृतीयांत पद है ना तो तृतीयांत पद के द्वारा जगन नियंत्र सर्वात्मा ब्रह्म कहा जाता है, है? और इदम सर्वम से उसका शरीर क्या कहा जाता है चेतना चेतनात्मक चेतना से चे� है ना यह संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है जो चेतन से व्याप्त होगा वो नियम में हो जाएगा चेतन नियंता हो जाएगा तो ध्यान देना इधम सर्वम से चेतना चेतनात्मक जगत भी कहा जाता है कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है नहीं? तो के में ही देखो तत्व तय दिए गए स्रम दिया गया अच्छा और जो भूंजीधा मतलब भोग करो तेन ततन भूंजी था त्यागपूर्वक भोग करो तो किसको कहा जा रहा है ये जीव को माग्रहा कसविक किसी के धन की इच्छा मत करो तो माँ भुंजीथा और मागृा इन दो क्रियापदों के द्वारा कर्ता जीव कहा जाता है कौन कहा जाता है और जिसको उपदेश किया जाएगा उस शरीर सहित होगा कि नहीं होगा तो ठीक हो है, भी भी चेतन भी चेतन भी हो गया। है? इस प्रकार यहाँ चेतना चेतन तथा ब्रह्मरूप तत्व तय का प्रतिपादन होता है कुरुन में वे कर्माणी इस द्वितीय मंत्र के द्वारा आगे कही जाने वाली ब्रह्म विद्या के अंग रूप से आगे ब्रह्म विद्या कहाँ कही गई है अनुपस्थिति अनुसंधान करना यही सब है ना यू सर्वाणी भूतान आत्मान्यता और अलग था कहानी अनुपस्थिति और बीजान्यता अनुपस्थिति और बीजानता के द्वारा ब्रह्म विद्या कही जा रही है कुरु अच्छा कुरुन वे कर्माणी इस द्वितीय मंत्र के द्वारा आगे कही जाने वाली ब्रह्म विद्या के अनुरूप से, से नित्य नैमित्त कर्म कहे गए हैं। तो नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठ कहे गये किस बंध के द्वारा ठीक है? है तो अब ध्यान देना यदि कोई कुछ लोग सोचते हैं कि कर्मों से बंधन होगा संक्रमित में यही है कि विद्या से मुक्त होता है कर्म से जीव बनता है कर्म से बंधन होता है तो बंधन ये कर्म बंधन जनक है इस शंका का निराकरण न कर्म लिप्त चेंद्रे से हो गया हो जाता है किससे हो जाता है हाँ मतलब एक कर्म उस मनुष्य में लिफाईमान नहीं होता है कर्म उसको नहीं बांधता है तो शंका का तो समाधान इससे हो जाता है तो जैसे नित्य कर्म ब्रह्म विद्या के अंग होते हैं वैसे ही काम करो भी सकाम करो भी यदि निष्काम भाव से अनुष्ठित हो तो क्या बन जाएंगे ब्रह्म विद्या के नहीं। नहीं। जैसे नित्य कर्म तो ब्रह्म विद्या के अंग है वैसे ही सकाम करो भी निष्काम भाव से अनुष्ठित होने पर ब्रह्म विद्या के अंग बन जाते हैं अंग हो जाते हैं ठीक है इसे सूचित करने के लिए ही इस विषय को सूचित करने के लिए ही संहिता भाग के अंत में उपनिषद आ गई संहिता भाग के लोग कहते हैं संहिता भाग में कर्मकांड कहा जाता है तो संहिता भाग के कर्म कांड कहा जाता है तो इसके अंत में तो उपनिषद क्यों आई है सूचित करने के लिए कि जो काम में कर्म है वो भी नि काम भाव से करेंगे तो अंग बन जाएंगे तो अंगी ब्रह्म विद्या इसीलिए संहिता के अंत में कही गई है चलो निष्काम ब्रह्म विद्या में तथा उसके अन्यूट कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते हैं उसकी निंदा पूर्वक अनथ प्राप्ति तृतीय मंत्र से कही गई तृतीय मंत्र क्या था नाम देलो का, ये के जना ऐसे कहा गया अब नतुर्थ और पंचम मंत्र से क्या कहा गया ब्रह्म की विविध विचित्र शक्तियाँ कही गयी है और देवताओं के द्वारा भी ब्रम दुष्प्राप्त है ऐसा कहा गया है छठे मंत्र में सभी भूतों के अधिकरण रूप से परमात्मा का अनुसंधान करना कहा गया है और सभी भूतों में उनकी विद्यमानता और व्याप्ति भी कही गई किसकी विद्यमानता भगवान की तो ये अच्छा, अच्छा। तो अनुसंधान का अच्छा। अहिक फल क्या कहा गया का शो का कम होगा अच्छा। तो अहिक फल का शो काम होगा नहीं नहीं अहित फल क्या था बोलना बिजबू सके हाँ ये अहिक फल हो गया है ना हाँ ठीक कह रहे हैं ये ऐसे घृणा की निवृत्ति हो गया फल तो फल कर और मंत्र से सातवे की निवृति का हेतु क्या कहा गया ब्रह्म का अनुभव ब्रह्म का अनुभव कहा गया अब ये जो वो बड़ा मंत्र क्या था वर्णन हाँ। इसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया और व्यदात छात्रवती द्वारा जगत के सत्यत्व का निरूपण किया गया है कि सासुति सा दीर्घ काल तक रहने के लिए जगत की रचना की तो कल्पित पदार्थ दीर्घकाल तक रहते हैं क्या हैं? तो कल्पना वृत्ति है ना कल्पना तो बस जब तक वृत्ति के सदैव की तभी रहेंगे फिर नहीं रहेंगे ऐसा तो केवल कर्मनिष्ठ और केवल विद्यानिष्ठ पुरुष को प्राप्त होने वाले अनर्थ का वर्णन किया हाँ नम तमा प्रभु सं और फिर नवम मंत्र से क्या किया आने, वो आने, केवल अनर्थ हाँ, तो का का वर्णन मंत्र से मोक्ष साधन बताया केवल कर्म से भिन्न केवल विद्या से भिन्न एकादश से क्या बताया यस्ता दोनों को अंगांगी भाव से करना है तो कर्म से क्या होगा विद्या उत्पत्ति के प्रतिबंधक की निवृत्ति होगी विद्या मृत तीर्थवा ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक की निवृत्ति होगी विद्या से क्या होगा मोक्ष होगा तो इस प्रकार विद्या के अंग रूप से ही कर्मानुष्ठान कहा जाएगा है ना सम समुचय या विषम समुचय की दृष्टि से नहीं लोग विचार करते हैं सम समुचय कहा गया क्या मतलब दोनों को बराबर बराबर मिलाकर करना कहा गया क्या कुँ? और विषम समुचय मतलब एक को ज्यादा करना एक को कम करना क्या तो शंकर विभाग पढ़ोगे तो यही सब विचार आएंगे यहाँ समुचय है कि विषम समुच्चय है ये सब दोनों विचार को बराबर दोनों को बराबर मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे ना मोक्ष देंगे दोनों मिलकर मोक्ष देंगे तो क्या दोनों बराबर बराबर मिलकर मोक्ष देंगे या कोई कम और कोई ज्यादा होने पर मोक्ष देगा तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है मोक्ष विद्या से ही देगा हाँ तो कितना देखो हैं मोक्ष तो देना या